जी एक सापेक्ष था वाद वाली हाँ। तो एक बात बहुत प्रचलित और झेट रही रहे। उसके अनुसार कोई भी चीज बाबा निरपेक्ष नहीं है दो चीजों के सापेक्ष में ही सारी बात करते तो क्या इसको अपन मतलब सहअस्तित्व मान सकते हैं तो, हम मानने से क्या होता वो, है वो जैसा व्याख्या करते हैं वो तो सहअस्तित्व को व्याख्या नहीं करते हैं सहअस्तित्व तो को ही भ्रमित होकर सापेक्ष कहते हैं भ्रमित भाषा सापेक्ष पूरकता को काट करके सापेक्ष कहते हैं हम कहते हैं सहअस्तित्व है परस्पर पूरकता ऐसा शुरू करते हैं इसमें क्या तकलीफ है भाई ये बात ठीक हो गई कि नहीं हुआ गणेश भगवान ये ठीक हो गए ना ठीक जो भ्रमित होकर इनको सा, इनको सहअस्तित्व का तो कोई ज्ञान नहीं है ना कोई लेनदेन है क्योंकि काट पीट करके एक को मोटाना है क्या होना है एक आदमी एक आदमी काट पीटने वाला होना चाहिए फसल कटने वाला फसल बहुत सारा आदमी चाहिए ठीक है एक आदमी मोटाना चाहिए बाकी सब मिटना चाहिए उसके लिए इनका व्याख्या है सब उसके लिए तो, उस, ठीक है ये सापेक्षवाद का यही तो मतलब है हाँ उसमें जो दूसरी मेजर प्रॉब्लम है सापेक्षवाद में वो ये है कि वो होने को परिभाषित नहीं कर रहे हैं स्थिति को परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ एक दूसरे के सापेक्ष में होने को परिभाषित कर रहे हैं वही उसके आधार पर तो निष्कर्षात्मक कुछ निकल नहीं पाता है क्यों अस्तित्व में जो है ना पूरकता सिद्धांत है ये सापेक्षता को अपने में स्वतंत्र रूप में बताना चाहते हैं रहता है रह, रहते हैं पूरकता विधि से जैसा एक रेखा खींचा दूसरा रेखा खींचा एक रेखा वो थोड़ा सा ऊंचा हो गया एक रेखा छोटा हो गया इसको सापेक्ष कहा जाए इसके लिए ऊंचाई के लिए पूरक है ये ये नीचे के लिए ये पूरक है ऐसा वो व्याख्या नहीं करते हैं उससे ज्यादा सीरियस मुद्दा हो सीरियस मुद्दा यह है कि दो लकीर अगर हमने लिया तो ये दोनों लकीर का होना हाँ। अपने आप में है ऐसा मान लेते हैं ये भी नहीं मानते अच्छा ये और सीरियस बात है दूसरा है एक के सापेक्ष में ही दूसरा है मतलब छोटी लकीर एक अपने आप में वास्तविकता है बड़ी लकीर अपने आप में एक वास्तविकता है दोनों एक एक वास्तविकता है उसका होना अपने आप में भी मुद्दा है उसकी स्थिति गति का समझना मुझे है। <hah> उसके बाद एक के सापेक्ष में दूसरे को समझना ये दूसरी बात है और फिर तीसरी बात उसकी पूरकता को समझना एक दूसरे के पूरक है तो ये दोनों दो एक नंबर और तीन नंबर को हटाकर दो नंबर की बात करते हैं सापेक्ष बाद आप है तभी मैं हूँ ये बात बचे हाँ। नहीं तो ये में तो में मेरा अध्ययन है नहीं तो मैं है ही हाँ नहीं मैं इसको तो नहीं कर सकते कोई दूसरा देखिए ये की झाड़ में एक छोटा फल होता है एक बड़ा फल होता है ठीक है ना हम देखते हैं हमारा गणित के अनुसार नाप के अनुसार एक बड़ा होता है एक छोटा होता है ठीक है ये छोटा होने के लिए यदि गवाही करता है ये बड़ा वाला ये बड़ा होने का गवाही करता है एक छोटा वाला ये दोनों को बड़ा बड़ा नामकरण होने का छोटा नामकरण होने का ये पूरकता को निभते ही रहते हैं ऐसा है अस्तित्व में अस्तित्व में तो मॉडल ऐसे ही है तो उसको ये अपना मनगणन कुछ भी व्याख्या करें उसके लिए तो कौन क्या करेगा सुनने वाला जब तक है तब तक सुनायेगा आदमी हाँ तो उसमें यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि यह छोटा है ऐसा नामकरण भले आप बड़े की तुलना में कर सकते हैं लेकिन छोटा एक वस्तु के रूप में है सर है ना वह अपने में वो संपूर्ण है दट इज द्वाइंट ये पॉइंट हाँ। है ये जो छोटा जिसको कहने हैं वो भी अपने में संपूर्ण है बड़ा जिसको कहते हैं वो भी अपने में संपूर्ण है उसका फॉर्मूला लिखा है इकाई धन वातावरण बराबर और संपूर्ण फार्मूला तो जो मेजर प्रॉब्लम में वो होने को ही हम पहले स्पष्ट नहीं करते हैं है ना? उसके बाद उन दोनों की सापेक्षता को परिभाषित करते हैं है ना? उस सापेक्षता के आधार पर होना है बोलिए ये प्रतिपादन कर देते हैं ये बोलिए। ये जबकि जबकि जब सापेक्षता जो है होने के बाद होने के बाद ये एक दूसरे की पूरकता में होता है अपने अंसर होने के बाद एक दूसरे के पूरकता के अर्थ में छोटे बड़े होते हैं, ठीक है वैसे ही पत्थर भी एक छोटा पत्थर बड़ा पत्थर होने के बाद एक दूसरे की पूरकता में ये अपने को प्रमाणित करते हैं, जबकि दोनों अपने अपने में संपूर्ण अरे चल रहा हो पदना पूरी याद है एक अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल नाम से थी चीज हाँ इसके बाद से सारी व्याख्याओं को मतलब इसके आधार पर करने की कोशिश की है अनसर्टिनिटी हाँ। बराबर ना समझी लिखो ना समझी बराबर अनसर्टिनिटी समझी बराबर सर्टनिटी खत्म इतना बार लिखो आगे चलो अनसर्टिनिटी क्या चीज है ना संची। ना संची। समझ गए बराबर सट एक शब्द के बराबर दूसरा अच्छा शब्द क्या जी को कुछ और कुछ हो ये जो परमाणु ये जब चर्चा करते हैं हम लोग तो, हाँ। तो परमाणु में अंश गति करते हैं है क्या जी परमाणु के अंदर अंश घूमते रहते हैं हाँ? तो ये जो अंशों में एक मात्रा भी होता है हाँ। मात्रा के साथ गति भी होता है इन दोनों के संयुक्त रूप को ये मोमेंटम कहते हैं सभी ठीक है यहाँ तक ठीक है तो इसके अनुसार ये निश्चित नहीं होता है कि क्या? इनकी जो दिशा रहेगी इनकी जो दिशा है क्या चीज परमाणु परमाणु के अंदर जो दिशा कणों की जो गति क्या दिशा होता है तो परमाणु के चारों तरफ घूमते हैं परमाणु परमाणु अंशों का गति जब एक वलय में घूमता है गोल गोल घूमता है निश्चित दिशा में घूमता है कभी ऐसे घूमे ऐसे घूमे होते ही नहीं अब किस बात की अनिश्चितता है बताओ ना अच्छा जो स्पिन मोशन जो करते हैं वो निश्चित है करते हैं एक तरण करवट लेते रहते हैं अभी जो आपने धरती को देखते हो करवट लेते हो कितने बार उल्टा उल्टा घूमा होगा तो जैसे एक परिवेश की दूरी है से, वो तो, तो, तो निश्चित नहीं होता कभी पास भी आ जाता है कभी दूर भी आ जाता है वो अलग चीज है वो, वो बात अलग है ना वो इस डे है एक प्यार से जो संभालने की वस्तु है वो प्यार से हम एक निश्चित अपने व्यवस्था को समीकरण करने, करने के लिए प्रमाणित करने के लिए कितना दूरी कितना नजदीक तक हम प्रमाणित कर सकते हैं वो स्वयं निर्णित किए हैं परमाणु स्वयं निर्णित कर लिए हैं उसके लिए आप क्या कर दोगे मैं क्या कर दूंगा एक तो उनका जो ये है वो निश्चित नहीं वास्तव मतलब परमाणु मंच का जो गति पथ है बिल्कुल निश्चित नहीं है कैसा निश्चित नहीं है निश्चित नहीं है तो गतिपथ क्या है फिर ये ये उल्टा सीधा शुरू हो गई कभी पास आ गया कभी दूर चला। क्या पति हो उसमें आपका जब आपको कौन सा कर, जैसा कि आप कभी पैर ऐसा कर लेते हो आदमी बदल गए आपका हाथ ऐसा हो गया हो गया आप अनिश्चित हो गए? क्या आदमी जाते है भाई जब बाबा दूर चला गया तो उसकी गति कम हो गई कई को गम हो गई आ गया तो उसकी गति बढ़ गई कोई गति कम नहीं होता है न ज्यादा होता है परमाणुओं का जो गतिपथ में जो गति है वो यथावत स्पिन मोशन है वो यथावत स्थिति यथावत है गति यथावत है ठीक है अब रह गया ये गतिपथ जो है ये ऐसा हम हैं चलते हैं थोड़ा ऐसे दूर से भी चल है इधर ऐसे थोड़ा सा दूर से पास से भी चल है ये जो इधर जितना दूर होता है इधर इतने ही पास होता है तो उतने आप रहता है वो इतना ही अभी ये धरती जितने भी घूम रहा है सूर्य के चारों तरफ वो भी वैसे ही है चलो रे आगे चला गया तो आप इसको ए, इस, इस तरीके से मान सकते हैं कि रूप और गुण जो परिवर्तनशील है ये ये यहां तक वो लोग देख पाए हैं और इस आधार पर बोलते हैं कि यह निश्चित नहीं है बदल रहा है रूप जो है ना देखो परमाणु का रूप कभी बदलता नहीं परमाणु समान है सभी परमाणु एक समान ठीक है और गठन पूर्ण परमाणु एक समान प्राण प्राणकोषा एक समान जागृति एक समान चार बिंदु सम इस धरती पर अभी मेरे पास मैं जितना समझा हूं उसके अनुसार ये ज़े, चार जगह में समानता को देखा परमाणु अंश सभी का सभी समान है जो तो परमाणुओं के रचना के अनुसार जहाँ जब वो अंश काम करना है वहाँ वो ही काम करता है जैसा प्राण कोशा ये पैर में भी काम कर रहा है ब्रेन में, में भी काम कर रहा है हृदय में भी काम कर रहा है आतड़ी में भी काम कर रहा है इसको सामान्य व्यक्ति समझ सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है देख लीजिये जैसा बनता है पर थो, से पर था था था थोड़ा सा बढ़िया से ऐसी ठीक है यहाँ आ जाओ ना थोड़ा इसको पुष्टि कर रहे हो अनिश्चेता सिद्धांत का प्रतिपालन जहाँ से शुरू हुआ के प्रिंसिपल जिसको कहते हैं वो इस रूप में शुरू हुआ कि ये जो एटम को देखना शुरू किया है लोगो ने ये ज नहीं रहते हैं जो परिवेश में जो घूमना है अंशों का उसको चार्ज कहते हैं मंस कहते हैं खुश भी, भी। उन चार्जेस का जो लोकेशन है उसको जब तय करने जाते हैं तो ये पता लगता है अपने अपने बलबूते की नहीं रह जाता है दो रिलेशन देखते दो, दो तो तो उसका पोजिशन का उसका निश्चित परिवेश दिखाई नहीं पड़ता हम देख नहीं पाते हैं बताते नहीं है दिख नहीं है ऐसा नहीं और होता है और होता है वो जो आप कहना चाहते हैं परिवेश के आस पास दिखाई पड़ते हैं ठीक है ना बाबा हम ये कहते हैं हम जो देख पाते हैं आख तो हकीकत को देखता नहीं आख का मादा बहुत छोटा है उस उस प्रक्रिया से हम सत्य को समझना चाहते हैं वो होने वाला नहीं है वो कभी होने वाला नहीं है आंखों में सत्यता आता नहीं ये तो आंखों से देखकर कुछ निष्कर्ष निकाला गया निकालोगे तो आंखों में जितना दिखता है उसके आंसर निष्कर्ष हो गए होल कैसा निकालोगे तो। तुम आपको आंखों में जैसा दिखा वैसा निष्कर्ष निकाल निकाल तो नि, देख ले मैं तो उसको। फिर देख लेंगे इसमें से क्या निकल के आता है, है तो उसको देखने जाते हैं तो उस परिवेश के चारों तरफ है नूरी तक उस अंशों का होना पाया जाता है तो हम परिवेश तो देख पाते हैं पहला परिवेश दूसरा परिवेश तीसरा परिवेश इस तरह से देख पाते हैं लेकिन वो परिवेश तो एक बिल्कुल लाइन में है ऐसा दिखता बल्कि धुंधला दिखता है एक दूरी है हर परिवेश के साथ जिसमें वो अंश दिखाई पड़ते हैं। है न? ये देखा गया इसके आधार पर जो उन्होंने प्रतिपादन किया वो ये है की इसका जो होना है अंश का उस परिवेश में इसको निश्चयता पूर्वक नहीं कहा जाता ठीक तो है नहीं अनसर्टिनिटी का अमाउंट है एक अनसर्टिनिटी है अनिश्चितता है उस कई के लिए परिवेश में होने के लिए क्या अनिश्चितता है बताओ ना भाई एक पता है ना आ, कि उस परिवेश से वो थोड़ा हटा हुआ होता है ये कितना हटा हुआ होगा वो इस पर निभा सकता है कि हम उसको बाहर से देखने के क्रम में कितनी ऊर्जा दे रहे हैं कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं वो ठीक हो, तो हो गया एक मिनट वास्तव पूरा करता अच्छा तो यहाँ से ये बात उन्होंने शुरू की कि, कि हम उसके होने का है ना नये पूर्वक नहीं कह सकते कि वो उस परिवेश में किसी क्षण में कहाँ पर है इतना तो हम बता सकते हैं कि इस परिवेश के आसपास <coughs> इस संभावनाओं के साथ होगा वो ठीक है था। इतना जो है प्रतिपादन है वो ये बढ़िया है ये अच्छा है वो जो कोई कठिनाई नहीं होती है देखिये ये प्रतिपादन अच्छा है नासमझी का उतना जोड़ देने पर पूरा हो जाता है तो सही कैसा, है। कैसा कैसा कैसा एक दिन जोड़ना ये होगा हाँ। मेरे हिसाब से गलती यहाँ पर नहीं है गलती इस बात पर है कि इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकालना कि जो ये अनिश्चितता यहाँ पर दिख रही है उसके ठीक ठीक स्थान निश्चित करने में वही अनिश्चितता पूरी स्थिति में है हाँ। ये ये निष्कर्ष निकालते हैं एक स्थान में होने पर वो गति कहाँ हुआ हाँ देखिए पहले बात प्लस परस्परता का प्रभाव स्वरूप इतनी अनिश्चितता दिखती है देखिए वो नहीं, नहीं है वही और फैक्टर उसमें जोड़ी है जो हमने जो उसको डिस्टर्ब किया है वो फैक्टर उसको काउंट कर रहे हैं हाँ उसको काउंट कर रहे देखिये हमको वो ये की हम उसको जनरलाइज करने जाते हैं की जैसा ये अनिश्चितता उस छोटे से स्थान पर दिख रही है होती है वही अनिश्चितता पूरे अस्तित्व में है आ, ऐसा ऐसा सोचने गए सबसे सबसे नुकसान वो ही हुआ तो इसमें हमारा कहना है ना समझी हम कैसा कहते हैं पहली बात यह है हाँ। पहला मुद्दा यह है आंखों में किसी संपूर्णता अमाता नहीं एक तो बात यह रखा है नंबर टू किसी वस्तु को हम हम अंगुली किए बिना हम पहचानते ही नहीं अपने स्वरूप से विचलित किए बिना परेशान किए बिना हम किसी वस्तु को मूल वस्तु को देखना जानते ही नहीं है दो हो गया तीसरा फैक्टर यह है गति और स्थिति अविभाज्यता के साथ सर्वाधिक गति को प्रदर्शित करता हुआ परमाणुओं का परिवेशी अंशों का गति को जो एक जगह में आप ये पाने के लिए कैसा कल्पना करते हैं ये तीन फैक्टर इसके साथ जुड़ता है एक फैक्टर परस्परता का प्रभाव परमाणु है परमाणु अंत है वो सब बाकी है परमाणु की परस्परता में प्रभाव है सभी रहता है एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ रहना एक आवश्यकता है ये जो एक दूसरे के साथ होने का फल ही है ये अपने अपने परिवेश में है ना? जो इसके नैसर्गिकता में ये है इसके नैसर्गिकता में यह है इनके कारण से ये इनकी हंसी इनके नैसर्गिकता से इसकी हंसी जो इन दोनों का अस्तित्व बरकरार रहने की इसका प्रमाण ये स्वयं में सिद्ध करता है उसके बारे में हम अपने मनगणन क्योंकि हम स्वयं पगलियान है बत्ती निकल गई है इसीलिए परमाणु में भी बत्ती निकला है ये कह रहे हैं कहने की मतलब इतने आगे चल रहे हैं ये उल्टा तो कहते हैं एक परमाणु का बत्ती निकला है इसलिए हर आदमी की बत्ती निकल वही।, वही वही वही आप वो तो ठीक है इसीलिए वो दोनों ये ही होना काउंटर चेक हुआ ना ये मनुष्य का बत्ती निकला है इसलिए परमाणु का बत्ती निकला है वो कहते हैं परमाणु का बत्ती निकला है इसलिए मनुष्य का बत्ती निकला है ये वो कहते हैं ठीक है दोनों का रिजल्ट, रिजल्ट वही है ठीक है ना उसको ऐसा कहना ठीक होगा हाँ, क्या होगा बताओ कोई अच्छी अच्छी विधि बताओ यहाँ तो से यहाँ यहाँ आप तो इस शब्द को सुनने को तैयार नहीं है अनसर्टनिटी शब्द को आप सुनने कोई तैयार नहीं कैसे कोई अनसर्टनिटी नाम की कोई चीजें होती नहीं यदि अनिश्चयता नाम नाम से यदि आप कहना चाहते हैं हिन्दीकरण में अनिश्चयता नाम की कोई चीज होती नहीं मनुष्य निश्चयता को पहचानने में असमर्थता बनी रहती है वो सा, सा, वो सामर्थ्य को इसमें, जोड़ा इसमें जिस घटना का वो विवरण दे रहे हैं उस घटना को हम ठीक से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं वही उसको अपन कर और, हाँ, और उसमें गलती कहाँ हो रही है निकालने में वो भी हम स्पष्ट कर सकते तो घटना तो ये कर रही है की हम परमाणु अंश को देखने जा रहे हैं वो परमाणु अंश जो अपने आप में गति में है, है स्थिति में बनाए हुए है परस्परता में है दूसरे परमाणु अंश और के है न उसके प्रभाव के कारण सम्मिलित प्रभाव के कारण उस परिवेश जो उसका परिवेश अपना है उससे इधर उधर होते हुए दिखाई पड़ता है वो ठीक है वो परिवेश के आधार पर वो ठीक है ना। ये इतना तो तुम्हारा ठीक हो गया ये बात फिट हो गई अब हम उसको जब देखने जाते हैं तो हमको वो उस परिवेश विशेष में नहीं दिखते उसके आसपास देखते हैं है न समझ गया ऐसा तो दिखना है उसको अगर हम कह रहे हैं कि अनिश्चयता है समझ गया थोड़ा ये जो अंतिम सरफे अंतिम गोल है ना टेडी मेडी होने के आधार पर हाँ, वो जो कहते हैं हाँ, वो उनका आंखों की धोखा दो, है वो नहीं नहीं धोखा नहीं उसमें पूरा उसको देखा नहीं हाँ, बात वही ठीक है ठीक है इसलिए उसको ही सिर्फ देखकर कह रहे हैं कि ये अनिश्चयता है सही बात ठीक तो गलती ठीक तो हो गया दूसरी गलती ये रही की उस अनिश्चयता के आधार पर सबको निकाल रहे हैं सब निश्चय है ये और भी और भी धोखाधड़ी हो गई जिसको उनके एक्सपेरिमेंट को भी हम ध्यान से देखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको बता बड़ बढ़िया बड़, बड़, बढ़िया बढ़िया हो गया खत्म हो गया वो सापेक्षता का जो बात है मैं समझता हूं यहां ठीक है तो सापेक्षता की बात में पहला मुद्दा है हरेक परमाणु अपने वातावरण सहित परिपूर्ण है क्योंकि उसका आचरण निश्चित है जिसका आचरण निश्चित नहीं है वो परमाणु हुआ नहीं है ठीक है हर परमाणु का अपना आचरण निश्चित होने के आधार पर वो अणु के रूप में अणु रचित रचना के रूप में अपने वैभव को व्यक्त किया है ठीक हो उसी भांति एक प्रणकोषा अपने वातावरण सहित संपूर्ण ठीक है वह संपूर्णता के साथ अपने आचरण का तो आचरण को निश्चित आचरण को देता जाता है उसके आधार पर एक वनस्पति रचना से लेकर मनुष्य शरीर रचना तक की शेष रचना तक की अपने को प्रमाणित किया कितने बात अपने को समझ में आता है उसके बाद जीवन में जो गठन पूर्णता परिणाम से मुक्ति के लिए होना है जीवन के स्वरूप में जीवन अपने वातावरण सहित संपूर्णता के साथ साथ वो अक्षय बल अक्षय शक्ति को प्रमाणित किया है और वो ही चीज पुनः जागृत होकर के जो यथार्थताओं को वास्तविकताओं को सत्यता को जीवन में आचरण में प्रमाणित करने के कार्यक्रम के तहत क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता को प्रमाणित करता तो है इतनी तो कथा है यह रामकथा इसमें कौन सा बड़ी भरी पंचायत है भाई इससे जो है ना हरेक अवस्था हरेक एक का, हरे का आचरण निश्चित है इसलिए हरेक एक निश्चित है तो इसमें सापेक्षता का क्या, क्या मतलब आ गया भाई हमारा दिमाग की खराब के अलावा क्या चीज होगा दिमाग की कारखाना के अलावा क्या आता है सापेक्षता बताओ अनिश्चितता कहां से आता है जब अस्तित्व निश्चित है विकास तो निश्चित है अस्तित्व स्थिर है होना स्थित है क्या बात है महाराज जी विकास और जागृति निश्चित ये ही लिखा है ठीक है तो इसके ऊपर अपना व्याख्याएं जो देना है विभिन्न आयामों में उसको मार्क करिए उसको पूरा करेंगे वो ठीक है